देवी भागवत सातवा स्कंध चवन को नेत्र युक्त तरुण देखकर सरयाती का संदेह संदेह भंग राजा जनबेजय ने पूछा महात्मा चवन मुनि ने दिव्य चिकित्सक अश्वनी कुमारों को किस प्रकार सोम रस पीने का अधिकारी बनाया उनकी बात कैसे सत्य सिद्ध हुई देवराज इंद्र के बल के सामने मानवीय शक्ति की क्या तुलना की जा सकती है इंद्र ने जिन्हें सोमरस पीने का अनधिकार अधिकारी सिद्ध कर दिया था उन वैद्यों को फिर अधिकारी बनाने में च्यवन मुनि कैसे सफलता पा सके धर्म में आस्था रखने वाले प्रभु इस आश्चर्यपूर्ण विषय को विस्तारपूर्वक कहने की कृपा कीजिए व्यास जी कहते हैं महाराज राजा सरयादी ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया तब च्यवन मुनि उसमें पधारे थे इस विषय की पूरी कथा कहता हूँ सुनो च्यवन मुनि देवता के समान तेजस्वी थे सुंदरी सुकन्या को पाकर उनका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था उन्होंने सुकन्या पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया मानो कोई देवता देवकन्या को प्राप्त कर रहा हो एक समय की बात है महाराज सर्याती की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतातुर हो उठी काँपती और रोती हुई वह अपने पति से बोली राजन आपने एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी पता नहीं वन में वह जीवित है अथवा उसके प्राण निकल गए आपको सम्यक प्रकार से उसे देखना चाहिए नाथ आप एक बार सुकन्या को देखने के लिए आदर पूर्वक मुनि के आश्रम पर जाइए देखिए वैसे अयोग्य पति को पाकर वह कैसे अपना जीवन बिता रही है राजर से पुत्री के दुख से मेरे हृदय में आग धधक रही है तब से दुर्बल शरीर वाली मेरी उस विशाल नैनी कन्या को एक बार मेरे पास लाने की कृपा कीजिए नेत्रहीन पति पाकर उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते होंगे वह वृक्षों की छाल पहनती होगी मैं अपनी उस क्षीण काय पुत्री को तुरंत देखना चाहती हूँ राजा सरजाती ने कहा विशालाक्षी वरारोहे मैं अभी प्रिय पुत्री सुकन्या को देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले मुनि के पास आदर पूर्वक जा रहा हूँ जी कहते हैं, शोक से अत्यंत घबराई हुई अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर राजा सर्याती, रानी को साथ लेकर तुरंत रथ पर बैठे और मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े आश्रम के निकट पहुंचने पर उन्हें एक नवयुवक मुनि दिखाई पड़े जान पड़ता था मानो देव कुमार हो देवता के आकार में च्यवन मुनि को देखकर कर महाराज सरयाती बड़े विस्मय में पड़ गए उन्होंने सोचा मेरी पुत्री ने यह लोक में निंदा कराने वाला कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला है बूढ़े थे, संभव है वे मर गए हों और उसने कोई कोई दूसरा पति चुन लिया हो। कोई कितना भी अथवा निर्धन क्यों न हो किंतु काम की पीड़ा से कुछ कर्म कर ही बैठता है यह कामदेव बड़ा ही दुस्सा है युवा अवस्था में तो इसका वेग और भी बढ़ जाता है पवित्र मनोवंश में इसने यह अत्यंत अमिट कलंक लगा दिया जिसकी ऐसी नीच कर्म करने वाली पुत्री हो उस पुरुष को धिक्कार है मेरे द्वारा भी स्वार्थवश ही यह अनुचित कर्म बन गया था क्योंकि मैंने समझ बूझ भी नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को पुत्री सौंप दी पिता को चाहिए कि भली भांति सोच समझकर किसी योग्य घर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे मैंने जैसा कर्म किया वैसा ही फल मेरे सामने आ गया इस समय मैं यदि इस नीच कर्म करने वाली दुष्चरित्रा कन्या को मार डालता हूँ तो कभी न मिटने वाली स्त्री हत्या का दोष लगेगा विशेषतः यह अपनी ही तो पुत्री भी है इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को मैंने कलंकित कर दिया जगत में मेरी घोर निंदा होगी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता इस प्रकार राजा शर्याती चिंता के आगाज सागर में गोती खा रहे थे संयोगवश सुकन्या की उन पर दृष्टि पड़ गई उसने देखा पिताजी अत्यंत व्याकुल हैं फिर तो महाराज सरियाती की यह स्थिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पास आ गई और आदरपूर्वक उनसे पूछने लगी पिताजी मालूम होता है कमल के समान नेत्र वाले इन नवयुवक मुनि को देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है चिंता से आपकी आंखें घबघबराई हुई जान पड़ती है मनोवंश को सुशोभित करने वाले राजेंद्र आप श्रेष्ठ पुरुष हैं आइए मेरे इन पतिदेव को प्रणाम कीजिए इस समय विषाद करना बिल्कुल अवांछनीय है व्यास जी कहते हैं अपनी पुत्री सुकन्या की यह बात सुनकर राजा सजादी जो दुख तथा क्रोध से संतप्त हो रहे थे सामने उपस्थित सुकन्या के प्रति बोले